संक्षिप्त महाभारत पर्व भीष्मयमि पुत्र और कुछ पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध संजय ने कहा राजन रात बीतने पर चौथे दिन प्रातः काल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के शहीद शत्रुओं के सामने आए उस समय द्रोणाचार्य दुर्योधन बाल्घिक दुर्मर्शन चित्रसेन जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे भीष्मजी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य द्रोणाचार्यदि सभी वीर एवं कृपाचार्य शल्य विंसती दुर्योधन और परिश्रभा भी उन्हीं पर टूट पड़े यह देखते ही सर्व सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र कार्ड डाले और रणांगण में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी भीष्म ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया किंतु किरीटी क्रेट, ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से उनके शस्त्र समूहों को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूहों को नष्ट कर दिया इस प्रकार कुरु और संजय वीरों में भीष्म और अर्जुन का वह अद्भुत द्वंद्वयुद्ध देखा इधर अभिमन्यु को द्रोण अश्वस्थामा भूरिश्रमा शल्य और सायमणि के पुत्र ने घेर लिया उन पांच पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा पांच हाथियों से लड़ रहा हो निशाना लगाने की सफाई पराक्रम और फूर्ति में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था राजन जब आपके पुत्रों ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गई है तो उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु के तनिक भी अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया उसने एक बाढ़ से अश्वस्थामा को और पांच से शल्य को घायल कर आठ बाणों द्वारा साईमणि के पुत्र की ध्वजा काट दी फिर भूरी की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को और अपनी ओर आती देख उसे भी एक पहने बाढ़ से काट डाला इस समय शल्य बड़े वेग से बाढ़ वर्षा कर रहे थे अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले इस प्रकार भूरिशवा शल्य अश्वस्थामा सायमनी और शल इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे नहीं टिक सका अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगर्त मद्र और केकई देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया यह देखकर पांचाल राजकुमार थे धीनधुम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मध्र और केकई देश के वीरों पर टूट पड़ा उसने दस बाणों से दस मद्रदेशी वीरों को एक से कृतवर्मा के रक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला इतने ही में साईमणि के पुत्र ने तीस बाणों से धृष्ट को और दस से उसके सारथी को बींध दिया उस धृष्ट ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से साईमणि पुत्र का धनुष काट डाला तथा पच्चीस बाढ़ छोड़कर उसके घोड़ों को और रथ के इधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा धृष्ट क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया गदा की चोट से जो ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूट दूर जा पड़ी इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा जब सयमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टुम्न की ओर चला ये दोनों वीर आमने सामने आकर रणांगण में भिड़ गए तब कौरव पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। सायमनी ने क्रोध में भरकर धृष्ट दुम्न के को तीन बाढ़ मारे तथा दूसरी ओर से सल्य ने भी उस पर प्रहार किया शल्य के नौ बाण लगने से धृष्ट को बड़ी व्यथा हुई तब उसने क्रोध में भर कर फौलाद के बाणों से मध्यराज की नाक में दम कर दिया कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध सम, समान रूप से चलता रहा उनमें किसी का भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई इतने नहीं महाराज शल्य ने एक पहने बाण से धृष्ट का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्र के रथ की ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगा तब दुर्योधन विकर्ण दुशासन विभिन्ति दुर्मर्शन दुस्सह चित्रसेन दुर्मुख सत्यव्रत और पूर्व मित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे किंतु भीमसेन धृष्ट दुम्न द्रौपदी के पाँच पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया ये सब वीर बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडवों के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे दुर्योधन ने बीस चित्रसेन ने पांच दुर्मुख ने नौ दुस्सह ने सात विमंशति ने पांच और दुशासन ने तीन बाढ़ छोड़कर उसे घायल किया तब धृष्ट ने में भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाढ़ मारे तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पूर्व को बिंध दिया नकुल और सहदेव ने अचरसता दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे तीखे बाढ़ चलाए तब शल्य ने भी अपने भांजों पर अनेकों बाढ़ छोड़े किंतु माधुरी कुमार नकुल और सहदेव बाण से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर नहीं डिगे भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए एक गदा उठाई भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डर कर भाग गए तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उनकी दस हजार गजारोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गला से हाथियों को कुचलते हुए रथ में विचरने लगे उस समय भीमसेन के दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन से हो गए तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु नकुल सहदेव और ये पांडव पक्ष के वीर भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पहले भाड़ों से मागधी सेना के राजारोही गजारोही वीरों के सिर काटने लगे यह देखकर मगधराज ने अपने ऐरावत के समान विशालकाय काय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर बेल दिया किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाड़ में उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाढ़ से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम घूमकर हाथियों को मारने लगे उस समय हमने भीमसेन के एक एक प्रहार से ही हाथियों को लोट पोट होते देखा था क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय इधर उधर भागकर आपकी ही सेना को रौंद डालते थे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 और अपने सारथी विशोक से बोले देखो ये महारथी धृष्टधुमन मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं देखो ये महारथी धृष्ट राष्ट्रपुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं तो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने तीन बार नंदक की छाती में मारे इधर दुर्योधन ने भी साठ बाणों से भीमसेन को और तीन से उनके सारथी को घायल कर दिया फिर तीन पहने बाण छोड़कर उसने हंसते हंसते उनका धनुष भी काट डाला तब भीम सेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधन का धनुष काट डाला दुर्योधन ने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उसे एक भयंकर बाढ़ छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की उस बाढ़ से व्यसित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई भीमसेन को मूर्छ देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पहले पहने, पहने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने ही में भीमसेन को चेत हो गया उन्होंने दुर्योधन पर पहले तीन और फिर पाँच बार छोड़े इसके बाद पच्चीस बार राजा शल्य को मारे उनसे घायल होकर मद्र मैदान छोड़कर चले गए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 भीम भीमरथ और सुलोचन को भी सबसे सेनानियों के देखते देखते यमराज के घर भेज दिया भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर उधर भाग गए तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा देखो यह भीमसेन धित के महारथी पुत्रों को मारे डालता है अरे इसे फौरन पकड़ लो देरी मत करो भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर नहाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े उनमें से भगदत्त अपने मदोन मत हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुँचे वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक लिया अब मनु आदिवीर यह सब नहीं देख सके उन्होंने भी बाण वरसा कर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया और उनके हाथी को घायल कर डाला किंतु भगदत्त के हाँकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानव काल से प्रेरित यमराज ही हो उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों का साहर ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असह्य सा जान पड़ा इसी समय भगदत्त ने क्रोध में भरकर एक बार भीमसेन की छाती में मारा उसके घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए यह देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंगनाद करने लगे भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अंतर ध्यान हो गया फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलाई जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों का तो हृदय बैठ गया आधे ही क्षण में वह बड़ा भयंकर रूप धारण किए अपनी ही माया से रचे हुए ऐरावत हाथी पर चढ़ चढ़ प्रकट हुआ उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया वह चतुर गजराज भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा जिससे कि वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़े जोर से चिगारने लगा उसका वह भीषण नास सुनकर भीष्मी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा इस महान इस समय महान धनुधर राजा भगदत्त हिडिम्ब के पुत्र घटोत् से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं इसी पांडवों की हर्ष ध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चले यदि उनकी रक्षा ना की गई तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे देखो वहाँ बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है अतः वीरों शीघ्रता करो देरी मत करो आओ अभी वहाँ चले भीष्म जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में चले उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कत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 प्रसन्नता से संख ध्वनि के साथ सिंहनाथ करते हुए अपने शिविर पर आए किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था